बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ऊषो के अमृत प्रवचन एस धमो प्रवचन नंबर 67 भाग एक मुर्गों की लड़ाई एक प्राचीन रूसी कथा है एक बड़े डोकरे में बहुत से मुर्गे आपस में लड़ रहे थे नीचे वाला खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले को गिरा के ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है सब भूख प्यास से व्याकुल हैं इतने में कसाई छुरी लेकर आ जाता है एक एक मुर्गे की गर्दन पकड़ के टोकरे से बाहर खींचकर वापिस काटकर फेंकता जाता है कटे हुए मुर्गे के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती है भीतर के अन्य जिंदा मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं इनकी जिंदा चोचों की छीना झपटी में मरा कटा मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता लुढ़कता है कसाई लगातार टोकरे के मुर्गे काटते जाता है टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी घटती जाती है इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच से एकाध की बांग भी सुनाई पड़ती है अंत में टोकरा सारे कटे मुर्दों से भर जाता है चारों ओर खामोशी है कोई झगड़ा या शोर नहीं इस रूसी कथा का नाम है जीवन ऐसा जीवन है सब यहां मृत्यु की प्रतीक्षा में प्रतिपल किसी की गर्दन कट जाती है लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है वे संघर्ष में रथ वे प्रतिस्पर्धा में जुड़े जितने दिन जितने क्षण उनके हाथ में हैं इनका उन्हें उपयोग कर लेना इस उपयोग का एक ही अर्थ है कि किसी तरह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना जो कि सुरक्षित तो हो ही नहीं सकता मौत तो निश्चित है मृत्यु तो आकर ही रहेगी मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है क्यों में खड़े हैं हम और प्रतिपल क्यों छोटा होता जाता है हम करीब आते जाते हैं मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है वह हमारी गर्दन पर ही लटक रही है किसी भी क्षण गिर सकती है लेकिन जब तक नहीं गिरी है तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त थे और बटोर लूं और इकट्ठा कर लूं और थोड़े बड़े पद पर पहुंच जाऊं और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए और अंत में सब मौत छीन लेती जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया जिन्होंने ऐसा देख लिया कि मृत्यु सब छीन लेगी उनके जीवन में सन्यास का पदार्पण होता है उनके जीवन में एक क्रांति घटती है इस क्रांति को बुद्ध ने एक विशिष्ट नाम दिया है उसे वो कहते हैं परावृत्ति इस शब्द को समझ लेना चाहिए ये शब्द बड़ा बहुमूल्य है हिंदुओं के पास एक शब्द है निवृत्ति जैसा हिंदुओं का निवृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है वैसा बौद्धों का परावृत्ति शब्द महत्वपूर्ण है और निवृत्ति से परावृत्ति ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है निवृत्ति का अर्थ होता है संसार से विराग संसार की वृत्तियों में रस का त्याग मगर त्याग में दमन भी हो सकता है निवृत्ति अक्सर दमन पे खड़ी होती परावृत्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं है अपनी तरफ लौटना जोर है भीतर की तरफ लौटना साधारणता हमारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही यह वृत्ति इसे बाहर की तरफ न जाने देना निवृत्ति इसे भीतर की तरफ मोड़ लेना परावृत्ति और यह भीतर की तरफ मुड़ जाए तो बाहर अपने आप ही नहीं जाएगी जब अपने आप बाहर न जाए तो परावृत्ति जब रोकना पड़े बाहर जाने से तो निवृत्ति तो निवृत्ति में तो दमन होगा निवृत्ति में तो जबरजस्ती होगी मन तो जाना चाहता था तुमने बांध बूंद कर रोक लिया मन तो भागता था तुमने किसी तरह कील ठोंक दी मन तो दौड़ा दौड़ा था तुम किसी तरह संभाल कर उसकी छाती पे बैठ गए ये बैठना बहुत सुख नहीं देगा और जिसे तुमने जबरदस्ती बांध लिया है वो छूटेगा और जिस पर तुम जबरदस्ती सवार हो गए हो आज नहीं कल कमजोरी के किसी क्षण में तुम्हें गिरा देगा फिर घोड़े भागने लगेंगे फिर इंद्रियां सजग हो जाएंगी फिर वृत्तियां वापस लौट आएंगी जब तक परावृत्ति ना हो जाए तब तक निवृत्ति हो नहीं सकती जो मन अभी बाहर की तरफ भागने में रसातुर है ऐसा ही रसातुर भीतर की तरफ जाने को हो जाए तो परावृत्ति और परावृत्ति ही मृत्यु के पार ले जाती क्योंकि बाहर है मृत्यु और भीतर है जीवन तुम्हारे अंतस्तर के केंद्र पर परम जीवन है अमृत है वहां कभी मृत्यु घटी नहीं कभी घटेगी नहीं घट सकती नहीं वहां तुम परमात्मा हो वहां भगवत्ता तुम्हारी वहां तुम शाश्वत हो सनातन हो और सदा रहोगे वहां तुम समय के पार हो बाहर तो समय है जितने अपने से दूर गए उतने ही परिवर्तन की दुनिया में गए जितने अपने से दूर गए उतना ही भटके क्षण भंगुर में लहरों में खोए जितना अपने पास आए लहरों से मुक्त हुए और जब ठीक अपने केंद्र पर आ गए तो सब लहरें शांत हो जाती उस गहराई में कोई लहर नहीं है कोई तरंग नहीं है उस आंतरिक गहराई में पहुंच जाने की प्रक्रिया का नाम परावृत्ति है निवृत्ति शब्द से ज्यादा मूल्यवान है परावृत्ति शब्द क्योंकि निवृत्ति में दमन है परावृत्ति में मुक्ति है निवृत्ति छाया की तरह आनी चाहिए परावृत्ति की छाया अक्सर लोग उल्टा करते हैं लोग सोचते हैं निवृत्ति की छाया की तरह परावृत्ति आएगी लोग सोचते हैं हम बाहर से अपने मन को रोक लेंगे तो मन भीतर जाने लगेगा नहीं तुम जितना बाहर से अपने मन को रोकोगे मन और भी और भी बाहर जाएगा और भी हटपूर्वक बाहर जाएगा तुम करके देखो जिस चीज को तुम चेष्टापूर्वक छोड़ोगे मन वहीं वहीं लौट लौट के जाएगा तुम जिस बात को जबरजस्ती निषेध कर दोगे उस मुक्ति ना हो सकेगी वह बात तुम्हारा पीछा करेगी सोए जागे दिन में रात में द्वार खटखटाएगी निवृत्ति से कोई परावृत्ति की तरफ नहीं जाता हां परावृत्ति आ जाए तो निवृत्ति घटती ऐसे ही हमारे पास और भी एक शब्दावली है राग विराग वितराग राग का अर्थ होता है बाहर जाना दूसरे से जुड़ जाना विराग का अर्थ होता है दूसरे से टूट जाना और वीतराग का अर्थ होता है अपने से जुड़ जाना राग अर्थात वृत्ति विराग अर्थात निवृत्ति वीतराग अर्थात परावृत्ति बुद्ध की सारी देशना परावृत्ति के लिए या वीतरागता के लिए है तुम कैसे अपने से जुड़ जाओ इसलिए बुद्ध का सारा जोर ध्यान पर ध्यान है परावृत्ति की प्रक्रिया ध्यान का अर्थ है तुम्हारी आंखों में तुम ही भर रह जाओ और कुछ ना रहे तुम ही शेष रहो और कुछ शेष ना रहे उस शून्य दशा में जहां तुम ही विराजमान हो और कोई भी नहीं ना कोई विचार उठता न कोई भाव उठता न कोई विषय न कोई वस्तु की स्मृति आती वहां आत्मस्मृति आती वहां सम्यक स्मृति पैदा होती सुरति पैदा होती वहां तुम अपने रस में डोलने लगते हो उस रस को ही खोजो तो धार्मिक हो उस रस की खोज में निकल पड़ो तो सन्यासी हो उससे विपरीत कुछ खोजते रहे तो समय गमा रहे हो आज के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं पहला सूत्र दुर्लभ हो पूरी साजन न सो सवत्य जायती यथ सो जायती धीरो तम कुलो कुलम सुख मेधति पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ है वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता वह धीर जहां उत्पन्न होता है उस कुल में सुख बढ़ता है सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम देशना सुखा संघस्य सामग्री समान तपोसुखो सुखो बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदाई है सदधर्म का उपदेश सुखदाई है संघ में एकता सुखदाई है एकतायुक्त तप सुखदाई है पूजा रहे पूज तो बुद्धे य दिवा सावके पपंच समितीर्ण शोक परिदे तेतादिसे पूजय पूज्यतो निभुते अकुतो भयो न सक्का पुंज संखा इमे तामपी के नच जो संसार प्रपंच को अतिक्रमण कर गए जो शोक और भय को पार कर गए ऐसे पूजनीय बुद्धों अथवा श्रावकों की या उन जैसे मुक्त और निर्भय पुरुष की पूजा के पुण्य का परिणाम इतना है यह किसी से कहा नहीं जा सकता इन सूत्रों का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उन्हें समझे पहले पहली परिस्थिति एक दिन बुद्ध ने श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ घोड़ों की बात कही मैं बहुत बार तुम्हें कहा भी हूं कि बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ अश्व वही है जो घोड़े की छाया से चल पड़े उससे कम श्रेष्ठ वह है जिससे घोड़े की भटकार चलाने के लिए जरूरी हो उससे कम श्रेष्ठ वह है जिस घोड़े को घोड़े की चोट मारनी जरूरी हो उससे कम श्रेष्ठ वह जो मारे मारे ना चले चले भी तो जबरदस्ती चले बुद्ध कह रहे थे श्रेष्ठतम अश्व कौन है आनंद ने पूछा भगवान आपने बताया कि श्रेष्ठ अश्व कौन है और कहां उत्पन्न होता है कैसे उत्पन्न होता है लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि उत्तम पुरुष कौन है और उत्तम पुरुष कहां उत्पन्न होता है तो साता ने कहा आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते वे मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं और जन्म से ही महाधनवान होते हैं वे क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं और तब उन्होंने यह गाथा कही दुर्लभो पुरी साजनचो नाचो सबथ जायति यथ सो जायती धीरो तम कुलम सुग मेधती पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ हैं सर्वत उत्पन्न नहीं होते वह धीर जहां उत्पन्न होता उस कुल में सुख बढ़ता है इस गाथा का अर्थ बौद्धों ने अब तक जैसा किया है वैसा नहीं सीधा सीधा अर्थ तो साफ मालूम पड़ता है कि बुद्ध महाधनवान घर में पैदा होते फिर कबीर का क्या होगा फिर क्राइस्ट का क्या होगा फिर फरीद का क्या होगा फिर मोहम्मद का क्या होगा ये तो महाधनवान घरों में पैदा नहीं हुए तो फिर बुद्ध पुरुष नहीं है ये, ये तो बड़ी संकीर्णता हो जाएगी जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र हैं सही हिंदुओं के सब अवतार राजाओं के बेटे हैं सही बुद्ध भी राजपुत्र हैं सही इसलिए स्वभावता इस वचन का यही अर्थ लिया गया है अब तक कि बुद्ध पुरुष राज घरों में ही पैदा होते हैं। महा धनवान लेकिन अब तो दुनिया से राजा मिट गए मिटते चले जा रहे हैं दुनिया में आने वाले भविष्य में केवल पांच राजा बचेंगे चार ताश के पत्तों के और एक इंग्लैंड का बाकी तो और कोई बस सत्ता नहीं बाकी तो सब गए तो बुद्ध पुरुषों को पैदा होने की जगह या तो पत्तों के घरों में पैदा हो या इंग्लैंड के राजघराने में पैदा हो और जैसे पत्तों के राजा झूठे ऐसा इंग्लैंड का राजा झूठा इसलिए बचेगा बचने का और कोई खास कारण नहीं है, है ही नहीं इसलिए बच जाएगा ना कुछ है प्रतीकात्मक है तो दुनिया में अब बुद्ध पुरुष पैदा नहीं होंगे कहीं अनर्थ हो गया शब्द का मैं महाधनवान का अर्थ करता हूं जन्म से ही महाधनवान होते इसका अर्थ हुआ कि बुद्ध पुरुष आकस्मिक पैदा नहीं होते जन्मों जन्मों की संपदा लेके पैदा होते संपदा भीतरी है संपदा आंतरिक है महाधनवान ही पैदा होते शायद बस आखिरी तिनका रखा जाना है और ऊंट बैठ जाएगा सब हो चुका है सै थोड़ी सी कमी रह गई है निन्यानबे डिग्री पर उबल रहा है पानी एक डिग्री और और फिर दोबारा जन्म नहीं होगा यही अर्थ है महाधनवान का ऐसा कम से कम मैं अर्थ करता हूं महाधनवान का यही अर्थ है कि बुद्ध पुरुष दरिद्र पैदा नहीं होते ये दरिद्रता धन की दरिद्रता नहीं है यह अंतर धन की ये महा ऐश्वरी धन का ऐश्वरी नहीं है यह महा ऐश्वरी ध्यान का ऐश्वरीय समाधि का ऐश्वरी भीतर की शांति और आनंद का ऐश्वरी इसलिए कबीर भी महाधनवान ही पैदा होते क्राइस्ट भी महाधनवान ही पैदा होते महाधनवान होने का अर्थ है अपनी संपदा अपने भीतर लेके पैदा होते खाली हाथ पैदा नहीं होते भरे हाथ पैदा होते हाथ करीब करीब पूरे भरे हैं जरासी कमी रह गई वो इस जीवन में पूरी हो जाएगी फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे क्योंकि जो पूरा पूरा हो गया उसके आने की फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती तो मैं तुमसे कहता हूं भविष्य में भी बुद्ध पुरुष होते रहेंगे राजा रहें ना रहे धनवान रहें ना रहें बुद्ध पुरुष होते रहेंगे क्योंकि बुद्ध पुरुष के होने का धन से क्या संबंध हो सकता है भीतरी धन से निश्चित संबंध है बाहरी धन से कोई संबंध नहीं हो सकता दूसरी बात बुद्ध कहते हैं आनंद उत्तम पुरुष सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते तो सच है बुद्धत्व हर कहीं थोड़ी घट जाता है जन्मों जन्मों की साधना जन्मों जन्मों की पात्रता जन्मों जन्मों तक जो ग्राहकता अर्जित की है ध्यान किया है तपश्चर्या की है उस पात्रता में ही घटना घटती हर कहीं नहीं घट जाती जिसने बीज बोए हैं वही तो फसल काटेगा ना और जिसने श्रम किया है वही तो फल पाएगा ना तो सर्वत्र यह घटना नहीं घटती हर एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है मगर हो नहीं पाता कोई कोई कभी कभी हो पाता है विरला हो पाता है होना तो सभी की संभावना है लेकिन संभावनाओं को सत्य बनाना आसान तो नहीं संभावनाओं को सत्य बनाने के लिए तो पूरे जीवन को दांव पर लगाना पड़ता है तो जन्मों जन्मों की छोटी छोटी बातों का मूल्य है छोटी छोटी बातें इकट्ठी होती चली जाती छोटी छोटी बातों के परिणाम तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करते जाते तुमने किसी को गाली दे दी किसी का अपमान कर दिया यह बात ऐसे ही ना चली जाएगी गाली देने में अपमान करने में तुम्हारी चेतना को भी कुछ हो गया तुमने किसी को दान दे दिया किसी को प्रेम किया किसी के ऊपर करुणा की यह बात इतने में ही समाप्त नहीं होगी ऐसा करने में तुम भी बदले तो तुम्हारे छोटे छोटे कृत्य तुम्हारे जीवन धारा को बदलते जाते एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम्हारी जीवनधारा उस जगह पहुंच जाती है शुभ की ऐसी प्रकीर्ण घड़ी आती है जहां सत्य तुम्हारे घर में मेहमान हो सकता है जहां भगवान तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है कि मुझे भीतर आ जाने दो सिंहासन तैयार हो गया तो मेहमान आ जाता है इसलिए बुद्ध कहते हैं सर्वत्र उत्पन्न नहीं होते लेकिन बौद्धों ने इसका क्या अर्थ लिया जानते हैं हिंदुओं ने इसका क्या अर्थ लिया उन्होंने कहा कि बुद्ध पुरुष भारत में ही पैदा होते सर्वत्र पैदा नहीं होते जातीय अहंकार राष्ट्रीय अहंकार भारत में ही पैदा होते यही है पवित्रतम देश यही है धर्मभूमि सदियों से भारत का अहंकार अपने आप की पूजा करता रहा है भारत का अहंकार कहता रहा है कि देवता भी यहां पैदा होने को तरसते क्योंकि यहां बुद्ध पुरुष पैदा होते फिर क्राइस्ट को क्या कहोगे फिर जर्थुस्त्र को क्या कहोगे फिर मोहम्मद का क्या करोगे और फिर बुद्ध के चले जाने के बाद जो बुद्धों की असली परंपरा चली वो तो चीन में चली और जापान में चली और बर्मा में चली और लंका में चली और सैकड़ों व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुए वे सब भारत के बाद उपलब्ध हुए उनको क्या कहोगे नहीं ऐसी संकीर्ण बात इसका अर्थ नहीं हो सकती भारतीय मन को यह बात सुख देती क्योंकि तुम्हारे अहंकार को तृप्त करती मैं इसके लिए राजी नहीं हूं बुद्ध पुरुष सर्वत्र पैदा नहीं होते यह सच है सभी के भीतर यह घटना नहीं घटती इसमें सच्चाई ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं साफ ही है बात करोड़ों में कभी कोई एक होता है लेकिन वो एक भारत में होता है ऐसी भ्रांति मत पालना वह एक कहीं भी हो सकता है जहां कोई तैयार होगा वहां हो जाएगा दूसरी बात वे मध्य देश में ही उत्पन्न होते हैं। ये मध्य देश ने बड़ी झंझट खड़ी की है बौद्ध शास्त्रों में उन्होंने तो हिसाब किताब भी आंख के बता दिया कि कितना योजन लंबा और कितना योजन चौड़ा मध्य देश है तो मध्य देश में बिहार आ जाता है उत्तर प्रदेश आ जाता है थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा आ जाता है बस ये मध्य देश है तो पंजाब में पैदा नहीं हो सकते सिंध में पैदा नहीं हो सकते बंगाल में पैदा नहीं हो सकते ये तो सीमांत देश हो गए ये मध्य देश ना रहे ये बात बड़ी ओछी है ऐसा अर्थ करना उचित नहीं लेकिन मैं झंझट भी समझता हूं कि बौद्ध टीकाकारों की झंझट भी एक फिर मध्य देश का अर्थ क्या करे कहा है बुद्ध ने ये सच मैं कुछ अर्थ करता हूं वो समझने की कोशिश करो पश्चिम का एक बहुत बड़ा भौतिक शास्त्री है लिख कामते दुना उसने एक अनूठी बात कही लीकामत दुनाय को पढ़ते वक्त अचानक मुझे लगा कि ये तो मध्य देश की बात कर रहा है मगर बुद्ध और लीकांत दुनाय में तो 2500 साल का फासला है और बिना लीकाम्त दुनाय के बुद्ध के मध्य देश की परिभाषा नहीं हो सकती इसलिए मैं क्षमा करता हूं जिन्होंने 2500 साल में मध्य की इस तरह की व्याख्या की है उन पर मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे एक अनूठी बात दुनाय ने खोजी है और वो ये कि मनुष्य अस्तित्व में ठीक मध्य में मध्य देश है छोटे से छोटा है परमाणु एटम और बड़े से बड़ा है विश्व और लिकांत दुनाय ने सिद्ध किया है कि मनुष्य इनके दोनों के ठीक बीच में मध्य देश है ठीक बीच में इसका अर्थ होता है परमाणु में और मनुष्य के बीच में जो अनुपात है मनुष्य जितने गुना बड़ा है परमाणु से उतना ही गुना बड़ा विश्व है मनुष्य से मनुष्य ठीक मध्य में खड़ा है एक छोर पर परमाणु है परमाणु और मनुष्य के बीच जितना फासला है उतना ही फासला मनुष्य और विश्व की परिधि के बीच है वे फासले बराबर है और मनुष्य ठीक मध्य में खड़ा है लीकांत दुना को पढ़ते वक्त अचानक मुझे धम्म का यह वचन याद आया शायद लीकांत दूनाए को तो बुद्ध के इस वचन का कोई पता भी ना होगा हो भी नहीं सकता लेकिन यह मध्य देश का अर्थ हो सकता है होना चाहिए कि बुद्ध पुरुष मनुष्य में ही पैदा होते मनुष्य योनी में ही पैदा होते अब तक सुना भी नहीं गया कि कोई हाथी कोई घोड़ा बुद्ध पुरुष हुआ हो देवता भी बुद्ध पुरुष नहीं होते मनुष्य पीछे भी कोई बुद्ध पुरुष नहीं होता मनुष्य के आगे भी कोई बुद्ध पुरुष नहीं होता मनुष्य चौराहा है चौरसता है मनुष्य की कुछ खूबी है वो समझ लेनी चाहिए वो क्यों मध्यदेश है मध्यदेश की कुछ खूबी है कुछ अड़चन भी है मध्यदेश की मध्यदेश का मतलब होता है बीच में खड़े न इस तरफ है न उस तरफ चौराहे पर खड़े मनुष्य का अर्थ है अभी कहीं गए नहीं खड़े सीढ़ी के बीच में दोनों तरफ जाने की सुविधा है निम्नतम होना चाहे तो मनुष्य ज्यादा नीच और कोई भी नहीं हो सकता मनुष्य पशुओं से भी नीचा गिर जाता है जब तुम कभी कभी कहते हो मनुष्य ने पशुओं जैसा व्यवहार किया तो तुम कभी सोचना कि पशु ने ऐसा व्यवहार कभी किया है स्ता ने लिखा है कि जब भी कोई कहता है कि इस मनुष्य ने पशु जैसा व्यवहार किया तो मुझे क्रोध आता है कि यह आदमी पशुओं के साथ जाति कर रहा है क्योंकि जैसे व्यवहार मनुष्य ने किए हैं वैसे तो पशुओं ने कभी नहीं किए कौन से पशु ने अडोल हिटलर जैसा काम किया है या चंगेज खां या तैमूर लंग या जोसेफ स्टैलिन किस पशु ने ऐसा काम किया है किसी पशु ने ऐसा काम नहीं किया पशु मारता है जरूर हिंसा भी करता है लेकिन भोजन के अतिरिक्त तो और किसी कारण से नहीं अगर सिंह का पेट भरा हो तो तुम उसके पास से निकल सकते हो वो हमला भी नहीं करेगा सिर्फ आदमी अजीब है यह खिलवाड़ में भी मारता है ये कहता हम शिकार करने जा रहे इसको कोई प्रयोजन नहीं है ये मार के खाएगा भी नहीं भूखा भी नहीं है भरा पेट है लेकिन खिलवाड़ से खेल के लिए जा रहा है और जब ये आदमी जाके जंगल में किसी जानवर को मार लेता है तो कहता खूब मजा आया शिकार हुई और अगर जंगली जानवर इसको मार ले तब ये नहीं कहता कि खूब मजा आया शिकार हुई जंगली जानवर ने शिकार की तब शिकार नहीं कहता और जंगली जानवर कभी शिकार के लिए शिकार नहीं करता जब भूखा होता तभी मैंने सुना है एक दिन इस सिंह और एक खरगोश एक होटल में गए दोनों बैठ गए तो खरगोश ने बैरे को बुलाया और कहा कि नाश्ता ले आओ तो बैरे ने पूछा और आपके मित्र क्या लेंगे खरगोश ने कहा बात ही मत करो अगर मित्र भूखे होते तो तुम सोचते हो मैं यहां इनके पास बैठा होता वो नाश्ता कर चुके होते मित्र भूखे नहीं तभी तो मैं इनके पास बैठा हूं जानवर तो केवल तभी मारता है जब भूखा होता है आदमी खेल में खिलवाड़ में मारता है हिंसा खिलवाड़ दूसरे का जीवन जाता तुम्हारे लिए खेल फिर कोई जानवर अपनी ही जाति के जानवरों को नहीं मारता कोई सिंह सिंह को नहीं मारता है और कोई सांप किसी सांप को नहीं काटता है कोई बंदर कभी किसी बंदर की गर्दन काटते नहीं देखा गया आदमी अकेला जानवर है जो आदमियों को काटता है और एक दो में नहीं करोड़ों में काट डालता है इसके पागलपन की कोई सीमा नहीं तो अगर आदमी गिरे तो पशु से बत्तर हो जाता है और अगर आदमी उठे तो परमात्मा के ऊपर हो जाता है बुद्धत्व का अर्थ है उठना पशुत्व का अर्थ है गिरना और मनुष्य मध्य में है इसलिए दोनों तरफ की यात्रा बराबर दूरी पर है जितनी मेहनत करने से आदमी परमात्मा होता है उतनी ही मेहनत करने से पशु भी हो जाता है तुम यह मत सोचना कि अडोल्फ हिटलर कोई मेहनत नहीं करता मेहनत तो बड़ी करता तब हो पाता है यह मेहनत उतनी ही है जितनी मेहनत बुद्ध ने की भगवान होने के लिए उतनी ही मेहनत से यह पशु हो जाता है उतने ही श्रम से तुम ध्यान की संपदा पालोगे जितने श्रम से तुम अपने को गमा दोगे तुम पर निर्भर तुम ठीक मध्य में खड़े हो उतने ही कदम उठा के तुम पशु के पास पहुंच जाओगे पशु से भी नीचे और उतने ही कदम उठा के तुम परमात्मा हो जा सकते हो यह अर्थ है मध्य देश का और स्वभावतः मध्य में से ही चौराहा जाता है पुरुष श्रेष्ठ दुर्लभ है वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता वह मध्य देश में ही उत्पन्न होता है और जन्म से ही महाधनवान होता है तो मनुष्य की महिमा भी अपार है क्योंकि यहीं से द्वार खुलता है और मनुष्य का खतरा भी बहुत बड़ा है क्योंकि यहीं से कोई गिरता है तो संभल के कदम रखना एक एक कदम फूंक-फूंक के रखना क्योंकि सीढ़े यहीं से नीचे भी जाती जरा चूके तो चले जाओगे और सदा ख्याल रखना गिरना सुगम मालूम पड़ता है क्योंकि गिरने में लगता है कुछ करना नहीं पड़ता उठना कठिन मालूम पड़ता है यद्यपि गिरना भी सुगम नहीं है उसमें भी बड़ी कठिनाई है बड़ी चिंता बड़ा दुख बड़ी पीड़ा लेकिन साधारणता ऐसा लगता है कि गिरने में आसानी है उतार है चढ़ाव पर कठिनाई मालूम पड़ती है लेकिन चढ़ाव का मजा भी है क्योंकि शिखर करीब आने लगता आनंद का आनंद की हवाएं बहने लगती सुगंध भरने लगती रोशनी की दुनिया खुलने लगती तो चढ़ाव की कठिनाई है चढ़ाव का मजा है उतार की सरलता है उतार की अड़चन है मगर हिसाब अगर पूरा करोगे तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि बराबर आता है हिसाब बुरे होने में जितना श्रम पड़ता है उतना ही श्रम भले होने में पड़ता है इसलिए वे ना समझें जो बुरे होने में श्रम लगा रहे हैं। उतने में ही तो फूल खिल जाते जितने श्रम से तुम दूसरों को मार रहे हो उतने में तो अपना पुनर्जन्म हो जाता बुद्ध ने कहा कि वे छत्री या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते इसकी भी झंझट रही सदियों तक छत्री ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते तो फिर वैश्य और सूद्रों का क्या फिर रदास तो सूद्र है रदास का क्या तो क्या फिर वैश्यों और सूद्रों में कभी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुआ ब्राह्मण और छत्री तो ऐसा मानना चाहेंगे कि नहीं कोई कभी उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन यह बात गलत है जीसस तो बड़े ही है मोहम्मद व्यवसायी है मोहम्मद व्यवसाय ही करते थे जब उन्हें पहली दफा इलाहम हुआ तो यह अर्थ तो नहीं हो सकता और यह अर्थ इसलिए भी नहीं हो सकता कि बुद्ध ने तो बार बार इंकार किया है कि मैं वर्णों को मानता नहीं मैं मानता नहीं कि कोई ब्राह्मण है कि कोई शूद्र है कि कोई छत्री है जन्म से तो कोई वर्ण है नहीं इसलिए बुद्ध के वचन का यह अर्थ तो हो नहीं सकता बुद्ध ने तो वर्णों की पूरी धारणा को ही इंकार किया वही तो उनकी क्रांति थी फिर बुद्ध का क्या अर्थ होगा मैं कुछ अर्थ करता हूं वह अर्थ ऐसा है कि वही व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है जिसमें ब्राह्मण की जैसी ब्रह्म को खोजने की आकांक्षा हो और छत्री जितना साहस हो जीवन को दांव पर लगा देने का मैं इसकी भी फिक्र नहीं करता कि बौद्ध पंडित मुझसे राजी होंगे क्या पंडितों की मैं फिक्र ही नहीं करता हूं लेकिन मेरा यह अर्थ है से मेरा अर्थ है साहस वो प्रतीक है साहस का दांव पर लगाने की बात ये मैं भी मानता हूं कि व्यवसायी बुद्धि का आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता मैं ये नहीं कहता कि वैश्य उपलब्ध नहीं हो सकता लेकिन व्यवसायी बुद्धि का आदमी नहीं उपलब्ध हो सकता क्योंकि व्यवसायी कभी हिम्मत ही नहीं करता वह कोड़ी कौड़ी का हिसाब लगाता रहता है हिम्मत क्या करे जुआरी उपलब्ध हो सकता है वह सब दांव पर लगाने की हिम्मत करता वह कहता है या इस तरफ या उस तरफ या तो पार हो जाएंगे या डूब जाएंगे ठीक व्यवसायी सोचता है कि लाभ कितना होगा हानि कितनी होगी पैसा घर में रखें तो इतना तो ब्याज ही आ जाएगा धंधा करने से क्या सार है धंधे में कुछ ज्यादा मिलता हो तो ही लेकिन वो यह भी देखता रहता है कहीं ज्यादा मिलने के लोग में ऐसा ना हो कि खो जाए तो इतने दूर भी नहीं जाता वो चालाकी से चलता है छत्री और वैश्य का यही फर्क है तो व्यवसायी तो नहीं कभी सत्य को उपलब्ध हो पाता यह मैं भी कहता हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वैश्य उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि बहुत वैश्य हो सकते हैं जो छत्री जैसा साहस रखते हो और बहुत छत्री हो सकते हैं जो कि वणिक की बुद्धि के हो कोई छत्री होने से थोड़ी छत्री हो जाता है साहस चाहिए छत्री भी तो कायर होते इसलिए असली सवाल साहस का है और निश्चित ही ब्राह्मण जैसी ब्रह्म की खोज चाहिए सभी ब्राह्मण में होती भी नहीं इसलिए में ब्रह्म की खोज होती अभीपसा होती उन्हीं को ब्राह्मण कहना उचित है उन्हीं को बुद्ध ने भी ब्राह्मण कहा है ब्रह्म के तलाशी ब्रह्म को पा लेने वाले ब्राह्मण शब्द भी साफ है किसी खास घर में पैदा होने से तो कोई ब्राह्मण नहीं होता लेकिन किसी खास भावदशा में पैदा हो जाने से ब्राह्मण होता है तो ये मैं भी कहता हूं कि ब्राह्मण ही उपलब्ध होंगे लेकिन ब्राह्मण से जन्मवाची अर्थ मत लेना ब्रह्म के तलाशी सत्य के खोजी स्वभावता जिसने खोजी नहीं कि वो पहुंचेगा कैसे जो चला ही नहीं वो पहुंचेगा क्यों और शूद्र कभी उत्पन्न नहीं हो सकते बुद्धत्व को इसका मतलब भी जन्मवाची मत लेना शूद्र का अर्थ ही वही जो छुद्र में उलझे छोटी मोटी चीजों में उलझे एक मकान बना लें, भोजन मिल जाए अच्छे वस्त्र मिल जाए बस खत्म हुआ जीवन का सार समाप्त हुआ जीवन की इति आ गई क्षुद्र में जिनका उलझाव है वही शूद्र विराट में जिनका लगाव है वही ब्राह्मण तो इस अर्थ में बुद्ध ने ठीक ही किया कि वैश्य और शूद्र को छोड़ दिया उन्होंने कहा वे छत्री या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते ठीक ही किया क्योंकि बहुत से सूत्र भी ब्राह्मण हो सकते हैं और बहुत से ब्राह्मण भी सूत्र हो सकते हैं बहुत से वैश्य छत्री हो सकते हैं बहुत से छत्री वैश्य हो सकते हैं इसे ख्याल में लेना तब एक अलग अर्थ प्रकट होगा तो दो गुण चाहिए बिना दो गुणों के ना होगा ब्रह्म की खोज हो और साहस ना हो तो तुम बैठे रहोगे तुम्हारी खोज नपुंसक रहेगी तुम बैठे घर में माला फेरते रहोगे तुम किसी अनजान पथ पर प्रवेश ना करोगे तो अकेली खोज की आकांक्षा काफी नहीं है खोज के लिए जाना भी पड़ेगा फिर कोई दूसरा हो सकता है खोज के लिए तो निकल पड़ा लेकिन खोज की कोई प्रगाढ़ आकांक्षा नहीं है तो वो भटकेगा वह पहुंचेगा नहीं सिर्फ घर से निकल पड़ने से थोड़ी कोई पहुंच जाता है दिशा भी साफ चाहिए दृष्टिकोण सुथरा चाहिए आंखें शुद्ध चाहिए मन पवित्र चाहिए प्यास ज्वलंत चाहिए तो जहां खोज और प्यास का मिलन होता है जहां कोई व्यक्ति ब्राह्मण और छत्री दोनों होता है वहीं घटना घटती वहीं बुद्धत्व पैदा होता उसी कुल में इस घड़ी में आनंद को जवाब देते हुए बुद्ध ने यह गाथा कही थी